परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री गौतमानंद जी महाराज परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद समादरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी भाई जी कनुड़िया जी अशोक पाल जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण मिशन के पावन प्रांगण में अपने मन बुद्धि और चित्त को ज्ञानी भक्त प्रहलाद जिनका जीवन आनंदमय जीवन था जिनको सर्वत्र आत्मरूप में अपने ठाकुर का दर्शन होता था जिनके जीवन में ज्ञानोत्तरा भक्ति विद्यमान थी और की पहचान थी कि वो प्रत्येक परिस्थिति में आनंद स्वरूप रहते थे जहां ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का वर्णन है प्रलय ना व्यथंती चाह संसार में प्रलय हो जाए तो भी उनके चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप तो अज्ञानी भी है ना समझे के कारण वो दुखी होता है लोग कह देते महाराज अगर चित्त में फर्क भी पड़ गया तो आत्मा से इसका क्या संबंध आत्मा का क्या बिगड़ा आत्मदृष्टि से तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही है अनुभूति का प्रभाव साधना का प्रभाव भक्ति का प्रभाव तो चित्त से ही पता लगेगा चित्त ही परिवर्तित होगा भक्त है तो भगवदाकार हो जाएगा और ब्रह्मनिष्ठ है तो ब्रह्माकार हो जाएगा इसलिए लिखा है प्रलय ना व्यथं तिचा प्रलय हो जाए तो भी उनके चित्त पर व्यथा नहीं होती है विक्षिप्त नहीं होते है लेकिन विक्षिप्त होना या ना होना ये चित्त का धर्म है ये आत्मा का धर्म नहीं है। जो प्रहलाद जी के जीवन में दिखाई देता है कितने भी दुर्घटनाएं उनके जीवन में आई आग में जलाने का प्रयास किया गया विष दिया गया हथियारों से मारा गया लेकिन उनकी साधना तो एक चमत्कृत थी विलक्षण साधना थी जहा ब्रह्म के लक्षण उनके पंच भौतिक शरीर में परिलक्षित होने लग जाते जो मैं प्रायः उस बात को बोलता पावकः, न चैनम शोषयती मारुता ये ब्रह्म के लक्षण है आत्मा के लक्षण है जो भक्त प्रहलाद के शरीर में भी घटित हो जाते इनकी विलक्षण साधना भक्त प्रहलाद उनके पिता हिरण सारे उपाय करके विफल हो जाते और भक्त प्रहलाद को डर के कारण आप कल्पना करें जिस हिरण से त्रिलोकी डरता है ब्रह्मा डरते हैं इंद्र डरते हैं वरुण डरते हैं अग्निदेव डरते हैं अरे इतना ही नहीं नारद जी भी विवश है उनके सामने न चाहते हुए भी आसुरी संगीत सुनाना पड़ता है नारद जी को वो हिरण वो हिरणकश को किससे डर रहा है जिस त्रिलोकी डरती है वो हिरण कश आज किससे डर रहा है पांच वर्ष के प्रहलाद से पांच वर्ष के भक्त प्रहलाद से वो डर रहा है ये किसकी शक्ति है ये भक्ति की शक्ति है ये अध्यात्म की शक्ति है ये साधना की शक्ति है. और वो डर करके महल में रखने को तैयार नहीं विद्यालय भेज दिया संडा मर्क को बोला जाओ विद्यालय ले जाओ ये खतरनाक बालक ये न तो मरता है ना यहाँ से जाता है विद्यालय में रखो जब तक गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं आ जाते विद्यालय में प्रहलाद जी को तो सर्वत्र अपने ठाकुर का दर्शन होता है प्रहलाद जी विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थियों को समझा देते हैं अरे ये बालकपन खेलने खाने के लिए नहीं है अगर मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना है कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता कुमार अवस्था कुमार अवस्था जो होती है ना कुमार कुमार शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होता है वो तो पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है कुमार और छह वर्ष से दस वर्ष की अवस्था के लिए पौगंड शब्द का प्रयोग पौगंड अवस्था ग्यारह से पंद्रह की अवस्था को किशोरावस्था बोलते और सोलह से बाद की अवस्था को युवावस्था बोलते तो यहाँ पर कुमार मान्य छोटे प्रहलाद स्वयं पांच वर्ष के हैं तो उनके सहपाठी भी सब कोई चार पांच वर्ष के कोई पांच वर्ष के इसीलिए कुमार शब्द का प्रयोग है जिनके जीवन में किसी प्रकार की इच्छा का भी जागरण ही नहीं हुआ उनका नाम होता है कुमार कौमार अवस्था बोलते हैं बच्चों ये मनुष्य जीवन खेलने खालने के नहीं मिला किस लिए मिला भगवान का भजन करने के लिए संकीर्तन करो क्योंकि पांच वर्ष के बच्चे और क्या करेंगे प्रहलाद जी तो ठीक है सिद्ध पुरुष हैं, वो तो जन्मजात सिद्ध हैं, लेकिन असुर बच्चे तो सिद्ध नहीं है उनको तो जब कोई साधना नहीं होती है तो भगवान का नाम सबसे बड़ी साधना होती है भगवान का नाम जब भगवान का संकीर्तन अब देखते हैं मठ के आप मंदिर में जाए जहां ठाकुर विराजमान है वहां आप अगर आपका मन थोड़ा भी साधना में लगता है बैठते ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा यहाँ हमारे एक भक्त शायद बैठे होंगे पीछे बैठे वो एसीपी हैं है यहाँ दिल्ली पुलिस में वो मेरे को आज बता रहे थे बोले महाराज कभी कभी पीछे से भी जाता हूं और पता नहीं लगता कि वो आते पीछे बैठे सबसे पीछे बैठे वो बोले वहां मंदिर के अंदर जाते ही मन एकाग्र होने लगी बोले वहाँ कुछ है उन्होंने कहा आज कहा बोले वहा कुछ है तो जहा महापुरुष रहते हैं वहां के वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं आप इस हाल में देखें और बाकी हाल में देखें। दिल्ली में बहुत सारे हाल है इस हाल में बैठने में और दूसरे हाल में बैठने में फर्क आपको पता लगता है कि नहीं लगता है नहीं हाँ ना तो बोलो लगता है तो वाइब्रेशन क्रिएट होते जहां जैसे व्यक्ति रहेंगे वहां के वाइब्रेशन क्रिएट होते तो सबसे बड़ी महिमा है नाम की संकीर्तन की प्रहलाद जी ने देखा अगर आशुरी वृत्ति से इनको छुटकारा दिलाना है तो पहला उपाय क्या है भगवान का नाम संकीर्तन बोले मृदंग उठाओ महाराज करताल उठाओ मंजीरा उठाओ और भगवान का संकीर्तन प्रारंभ करो बच्चों ने कहा जरूर करेंगे प्रहलाद जी हम तुम्हारी बहुत सारी घटनाओं को देख चुके लेकिन आप ये बताओ की ये सारी बातें जो आप हमको सिखाते हैं हम भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं विद्यालय में ये सारी बातें गुरु तो नहीं बताया आपको ना हमको ना आपको शंडा मर्ग जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उन्होंने तो कभी ये नहीं सिखाया कभी नहीं बताया आपने कहा से सीखा बच्चे तो निश्चल होते पूछ लिया आपने कहा से सीखा प्रहलाद जी मुस्कराये बोले ये मैंने विद्यालय में नहीं सीखा जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे तब देवराज इंद्र वो सोचा कि जब ये हिरण कशपू इतना परेशान किए हुए है तो इसका जो बेटा होगा वो तो और परेशान करेगा तो चलो अभी एक तो तपस्या करने गया है तो दूसरे को निपटा दो निपटा दो कार से जानते हो आप लोग दिल्ली वाले साहब ना जानते हो यूपी वाले जो यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे <laughs> निपटा दो मतलब राम नाम आ, सत्य कर दो तो वो क्या किया देवराज इंद्र देखो देवता को बहुत हाँ ऊंची श्रेणी के लोग नहीं है बुरा मत मानिएगा भागवत में देवताओं को कोई बहुत बड़ी श्रेणी नहीं दी गई मनुष्य से थोड़ा नीचे ही दिया गया माने एक दुश्मन जो तपस्या करने गया है उसकी पत्नी को जबरदस्ती ले जाना वो भी गर्भवती पत्नी देवराजेंद्र कर रहा है क्यों ले जा रहा है वो कहता है कि एक से ही परेशान है दूसरा और हो जाएगा तो और परेशान होंगे इसके बच्चे को जब इसके बच्चे का जन्म होगा तो जन्म लेते ही बच्चे को मार डालेंगे आप जानते हैं स्त्री हत्या बाल हत्या ये महापातक में इनकी गणना है महापातक में और वो कौन करने जा रहा है देवराज इंद्र तो भागवत में और रामचरितमानस में देवताओं को कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया गया ये ध्यान जरूर रखना देवता अलग है और ईश्वर अलग है देवता के अर्थ में ईश्वर को मतलब लेना श्री राम है श्री कृष्ण है भगवान शिव है भगवती है ये देवता नहीं है ये भगवान है ये ईश्वर है इंद्र है वरुण है अग्नि है ये सब देवता है और देवता हम हमे आपसे में ही कुछ लोग बनते जैसे दिल्ली में हम में आपसे ही चुन के सारे देश से में लोग दिल्ली में आते और फिर दिल्ली में जो ज्यादा अच्छा काम की वो स्वर्ग पहुंच जाते लेकिन सीट की लड़ाई वहां भी रहती वहां भी झगड़ा रहता है तो अब महाराज इंद्र प्रहलाद जी कहते हैं कि इंद्र मेरी माँ को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था नारद जी मिल गए रास्ते में इंद्र क्या कर रहा ये तो दैवी स्वभाव के खिलाफ काम कर रहा है एक एक स्त्री को भी गर्भवती है उसको पकड़ के ले जा रहा है क्या कर रहा है खींचता हुआ घसीटता हुआ देवराजेंद्र ने कहा महाराज हम इसको नहीं मारेंगे इसका अपमान नहीं करेंगे लेकिन इसके गर्भ में जो बालक है हिरण कशपू का बालक हिरण कशपू इतना दुष्ट है जो हमको रोज पिटाई लगाता है हमारी तो ये बालक तो वैसे ही होगा तो इसको मार डालेंगे जन्म लेते ही नारद जी बोले पहली बात तो इस बालक को दुनिया में कोई मार नहीं सकता है जो इसके गर्भ में है एक बात और दूसरी बात इंद्र ये बालक तुम्हारा विरोधी नहीं होगा ये तो तुम्हारे पक्ष का बालक होगा तुम्हारी रक्षा करने वाला बालक होगा इसलिए इसको छोड़ दो नारद जी ने मेरी माँ को छोड़ा दिया प्रहलाद जी सुनाते हैं और नारद जी ने मेरी माँ को अपने आश्रम में रख लिया हिमालय की तलहटी में और प्रश्न खड़ा होता है कि नारद जी को तो साफ था कि दो घड़ी से ज्यादा कहीं रह नहीं सकते तो वो जो साप था दक्ष का साप नारद जी जब किसी विशेष भगवत कार्य में लग जाते थे तो साप को बाधित कर दिया जाता था वो साप उतने समय तक नहीं लगता था जैसे नारद जी का वर्णन नारद मोह के प्रसंग में जब वो साधना में बैठ गए समाधि में बैठ गए तब भी वो दो घड़ी से बहुत ज्यादा बैठे रहे वहां भी साप नहीं लगा यहाँ भी साप नहीं लगा बोले मेरी माँ देवर्षि नारद की सेवा करती थी और देवर्षि नारद रोज उनको कथा सुनाते थे शाम को और नारद जी जब कथा सुनाएंगे तो किसकी सुनाएंगे? भगवान की आ, नौधा भक्ति वही तो नारद जी ने सुनाई थी बोले मेरी माँ नौधा भक्ति तो सुनी उस समय तो सुन ली लेकिन मेरी माँ की ज्यादा रुचि किस में थी अंतर्वतनी सगर्भ से छे माए इच्छा प्रसूतई मेरी माँ नारद जी की सेवा से खाली दो वरदान चाहती थी देखो माँ का हृदय बहुत वात्सल्य होता है वो दो ही वरदान चाहते थे बोले नारद जी आप भक्ति सुनावे नवधा भक्ति सुनावे कथा सुनाओ बहुत अच्छी बात है बड़ी कृपा आपकी लेकिन मेरे को दो वरदान चाहिए क्या मेरे गर्भ में जो बालक है इस बालक का कल्याण हुए पहला वरदान और दूसरा वरदान जब तक मेरे पति लौट के ना आवे तब तक मैं इस बालक को अपने गर्भ में ही धारण करके रख सकू ये शक्ति मेरे को दीजिए तब तक इसका जन्म न हुए हा? नारद जी की कृपा से अनेक वर्ष तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे नारद जी सुनाते थे प्रहलाद जी सुना रहे मेरी माँ को रोज सुनाते थे कथा तो माँ भी सुनती थी और मैं भी सुनता था नारद जी की कथा प्रहलाद जी गर्भ के अंदर सुनते थे और गर्भ के अंदर सुन करके अपना कल्याण कर लिए भगवान के रास्ते में लग गए और हम और आप नारद जी तो गर्भ के अंदर सुनाए प्रहलाद जी को तो भी काम कर गयी कथा और हमारे आपके लिए आ, इतनी बार महात्मा लोग सुना रहे आ, भगवान का भजन करो भजन करो नाम जब करो अरे कुछ ना हुए तो नाम जब तो हो ही सकता है ना एक व्यक्ति ने कहा महाराज नाम जब भी करें तो मन नहीं लगता मन इधर उधर भाग जाता है तब क्या करें क्या फायदा होगा एक ब्रज के महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे बोले देखो नाम जब के लिए विधान है मन वाणी कर्म तीनों एक हो जाए नाम जब करो तो नाम ही मिला देगा तो बोले उसमें मन पर तुम्हारा कंट्रोल है नहीं तुम्हारा क्या अर्जुन का भी नहीं था चंचलम ही मन है कृष्ण अर्जुन कहता है तो बोले फिर क्या करें जब हमारा कंट्रोल नहीं तो हम क्या करें बोले जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है उससे तो करो तीन में से दो पर तुम्हारा कंट्रोल है मन पे कंट्रोल नहीं है लेकिन वाणी पे कंट्रोल है और कर्म पे कंट्रोल कर्म माने हाथ से माला घुमाना ये कर्म और वाणी से नाम लेना गुरु मंत्र जपना ये जो वाक्यन्द्रीय है ना ये कर्मेंद्रीय इस पे तुम्हारा कंट्रोल है तो हाथ से माला जपना और वाणी से नाम लेना इस पे तुम्हारा कंट्रोल है कि नहीं भाई हा ना बोलो है तो तीन में से दो पर तुम्हारा कंट्रोल है एक पर नहीं है तो अगर किसी बच्चे के तीन मार्क तीन मार्क्स का पेपर होए और तीन में से दो मार्क्स आ जाए तो पास होगा कि फेल होगा पास होगा तो जब अगर आप ठीक ठीक दो मार्क्स ले आएंगे तो जानते हो भगवान प्रसन्न होंगे और तीसरा मार्क्स ग्रेस मार्क के रूप में दे देंगे और मन भी अपने चरणों में लगा लेंगे तुम्हारा हो ग्रेस मार्क होता है ग्रेस मार्क अब तो शायद नहीं मालूम हम लोग जब पढ़ते थे तो अगर एक दो नंबर कम पढ़ता था तो ग्रेस्त मार्क दे करके पास कर दिया जाता था, था अब तो शायद नहीं है क्योंकि अब तो नाइन्टी के नीचे कोई बात ही नहीं <laughs> पहले तो 33, 34 परसेंट में पासिंग मार्क्स होते थे तभी प्राय तो महात्मा का आप लॉजिक देखे वो कहते हैं जो तुम्हारे हाथ में है वो तो तुम करो जब वो ईमानदारी से करोगे भगवान देखेंगे सच्चाई से लगा है तो मन को अपने आप अपने चरणों में लगा लेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे हाँ नियम से पहली भक्ति वैधि भक्ति है पहली प्रेम लक्षणा नहीं है वैधि भक्ति और वैधि भक्ति मतलब नियम वाली जो तुम्हारे गुरु ने नियम दिया है और मन प्रारंभ में किसी का नहीं लगता है बुरा मत मानिएगा सिद्ध पुरुषों की बात छोड़ दो जो जन्मजात सिद्ध होते हैं जो महाराज जिन्होंने कारक पुरुष जिनको बोलते जो भगवान की आज्ञा से अवतार लेके आते हैं लोक कल्याण के लिए वो अपवाद है उनके बाद छोड़ दो लेकिन जितने भी साधक है प्रारंभ में मन किसी का नहीं लगता है हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंड जी महाराज कहते हैं प्रत्येक साधक प्रारंभ में नकल ही करता है नकल लेकिन जब वो नकल ईमानदारी से करता है समझ गए जब नकल नाम जप की नकल माला घुमाने की नकल ईमानदारी से करता है तो भगवान प्रसन्न होकर के उसी नकल को असल में बदल देते हैं और अपना भक्त बना लेते हैं तो आप नकल तो प्रारंभ करो ना हाथ में माला लो जब करना प्रारंभ करो बैठना प्रारंभ करो एक बात दूसरी बात जो संत कहते हैं प्रहलाद जी ने भी यहाँ कहा है बोले देखो तामसी चीजें भी पहली बार में आपको रस नहीं देती नहीं देती शराब जो लोग पीते होंगे मेरा विश्वास है यहाँ जो बैठे हैं नहीं पीते होंगे लेकिन फिर भी कुछ होंगे भी जो कभी पिए होंगे अभी छोड़ दी हो जो भी हो मेरे को एक शराब पीने वाले व्यक्ति ने ही बताया बोले महाराज पहली बार जो शराब लेता है उसको उल्टी हो जाती है उसको उल्टी हो जाती है क्योंकि वो शराब का अजीब स्वाद होता है जो पहली बार लेता है उसको तो बिल्कुल हाँ, चीरती हुई चली जाती उल्टी हो जाती बमन हो जाता है लेकिन अगल बगल वाले क्या कहते हैं घबराओ मत दो चार पांच बार लोगे तब अच्छी लगेगी हाँ? तो अगर क्यों हस रहे मतलब कुछ अनुभव किया हो गया अगर शराब जैसी तामसिक चीज वो भी पहली बार में रस नहीं देती आनंद नहीं देती उसको भी अभ्यास करना पड़ता अभ्यास माने दोहराना संस्कृत में अभ्यास बोलते हैं दोहराने को उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है तब उसमें रसाभास रस तो नहीं होता रसाभास होता है तो भगवान का नाम तो दिव्य भगवान का नाम तो सात्विक है एक तमाम से चीज जब बार बार रिपीट करने के बाद रस आभाष देने लग जाती है तो भगवान का नाम जब आप बार बार जपोगे तो कैसे रस नहीं देगा अवश्य देगा आप करके देखो हमारे गुरुजी जब मस्ती में बोलते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बिना संगीत के ऐसे ही बोलते थे शरीर में रोमांच होने लग जाता था क्यों वो नाम वहां से निकलता था जहाँ नामी बैठा होता है जिसके हृदय में ठाकुर विराजमान है। आप कहेंगे हमारे हृदय में नहीं है है, सबके हृदय में है लेकिन फर्क है प्रकट रूप में है या अप्रकट रूप में अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म के रूप में आत्मा के रूप में तो सर्वत्र है लेकिन जब वो भाव के अनुसार प्रकट हो जाता है निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाता है या सगुण निराकार से सगुण साकार हो जाता है हाँ जब वो धनुष बाण लेके बैठ जाता है जब वो बांसुरी लेके बैठ जाता है जब वो त्रिशूल लेके बैठ जाता है तुम्हारे हृदय में और उस हृदय से जब नाम निकलता है एक एक नाम दूसरे के हृदय को प्रभावित करता जाता है यही संकीर्तन तो चैतन्य महाप्रभु करते थे ना हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या पशु क्या पक्षी सब नाचने लग जाते थे वो भी तो नाम था ना क्यों वो नाम वहां से निकल रहा था जहाँ नामी प्रकट रूप में बैठा हुआ था वो नाम अपने अर्थ को लेकर निकल रहा था वो शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता हुआ चल रहा था वो नाम की महिमा है लेकिन वो महिमा तब आएगी जब प्रारंभ में आप अभ्यास करोगे अभ्यास थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा आपका संबंध हो थोड़ा कोई एक नाता जुड़ जाए गुरु के माध्यम से स्वाभाविक जुड़ जाए और फिर आप नाम लेना प्रारंभ करो चैतन्य महाप्रभु की अवस्था उन्होंने शिक्षा में लिखा नयनम ग्रुधारया वचनम गद गुद्धया ग्रिया पुल कैनिचतम कदा तब नामक ग्रहणे भविष्यति हे प्रभु मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब कृष्ण नाम मेरे मुख से निकले या किसी दूसरे के मुख से निकले कदा तव नामक ग्रहणे नामक ग्रहण की जो व्याख्या महापुरुषों ने की है स्व नामक ग्रहणे परेण नामक ग्रहणे वा अपने से कृष्ण नाम निकले तो भी और कहीं दूसरे के मुख से कृष्ण नाम निकले और सुनाई पड़े तो भी मेरे जीवन की वो अवस्था कब होगी कि कृष्ण नाम सुनते ही आंखों से अस्त्रपात होने लग जाए नैनम गलदस्त वचनम गदगद गद कंठ अवरुद्ध हो जाए पुल कैर निचित वो नाम वो नाम नामी को लेकर निकलता है जिसके हृदय में नामी विद्यमान है चेतन तभी तो, तो प्रभाव था पशु पक्षी परिवर्तित हो जाते थे वो भी तो नाम था आज प्रहलाद जी महाराज असुरों को परिवर्तित कर रहे लोग कहते हमारा समाज नहीं बदलता अरे तुम अपने को पहले ठीक करो समाज क्यों नहीं बदलेगा तुम्हारा वाइब्रेशन ही तुम आ जाएगा तुम्हारे परमाणु ही तो वहां जाएंगे अगर चेतन महाप्रभु मुसलमानों से संकीर्तन करा सकते अगर चेतन महाप्रभु पशुओं से संकीर्तन करा सकते क्यों क्योंकि वो वाइब्रेशन निकल रहे थे वो हृदय तक स्पर्श कर रहे थे उनके हृदय से निकल के जो नाम बुद्धि से निकलेगा वो खाली बुद्धि तक जाएगा और जो नाम हृदय से निकलेगा वो हृदय तक जाएगा हा? और हृदय को झंखत कर देगा परिवर्तित कर देगा असुर बालकों को आ, उन्होंने महाराज प्रहलाद जी ने उठाया मृदंग उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने कहा सुर बालको ये मैंने शिक्षा विद्यालय में नहीं पाई ये शिक्षा तो मैंने पाई है अपने गुरु नारद जी से और जब मैं गर्भ में था दैत बालको ने कहा कि प्रहलाद जी तुम्हारी मां के जीवन में तो ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहे जिन्होंने जिनको उन्होंने उपदेश दिया था प्रहलाद जी ने कहा यही फर्क है सुना तो हम दोनों ने था माँ की भी रुचि थी भगवान की कथा में लेकिन माँ की फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी सुरक्षा में आ, बच्चे के लिए माँ ने वरदान ही मांगा था मेरा बालक कल्याण स्वरूप हो जाए और मेरा बालक मेरे गर्भ में ही रहे जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस ना आ जाए मुख्य लक्ष्य तो माँ का ये था इसलिए माँ को बाद में भूल गया और मेरे को नहीं भूला इसलिए क्या करना है आ, अब दैित बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ ये तो गर्भ के सिद्ध महापुरुष दैत बालक और प्रभावित हुए बोले क्या करना है बोले मैं जो कहता हूँ प्रारंभ साधना का वहीं से होगा अगर कोई साधना हमारे जीवन में सफल नहीं हो पा रही ध्यान नहीं लग रहा है पूजा नहीं हो रही है हवन नहीं हो रहा है सबसे सरल साधना है भगवान का नाम हा? भगवान का नाम संकीर्तन कल में कितना भी तनाव हो भागवत में लिखा है जब बहुत ज्यादा तनाव हो तब धीरे धीरे ना मत लो लोगों के सामने अगर संकोच लगता है कमरा बंद कर लो अंदर अकेले अगर कुछ बजाना आता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लो नहीं बजाना आता है तो करताल ले लो बंद कमरे में करके देखना ये प्रवचन नहीं है ये अनुभव की बात है करके देखना बंद कमरे में हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे करके देखना पंद्रह मिनट के अंदर तुम्हारा दिमाग की तनाव कम होने लग जाएगा ये प्रवचन ये अनुभव की बातें प्रहलाद वहीं से सू क्योंकि गुरु वही है सदगुरु वही है जो साधक के ग्रंथि को समझता है जो साधक के स्तर को समझता है साधक कहाँ रुका हुआ है हाँ संत और सदगुरु में फर्क यही होता है संत वो है जो अंदर बाहर एक है संत बहुत उपलब्ध हो जाते जिनके मन-वाणी कर्म में एकता है मन से कम वचस्कम कर्मण एक महात्मा न मनवाणी कर्म में जिनकी एकता है वो संत है लेकिन सदगुरु उससे कहीं आगे होता है सदगुरु वो है जो साधक की चिज्जर ग्रंथि को देख लेता है हृदय ग्रंथि को देख लेता है इसका अटकाव कहाँ है इसका भटकाव कहाँ है इसको किस औषधि की जरूरत है योग्य वैद्य वही होता है जो पेशेंट के नब्ज ठीक देख करके उसके अनुकूल दवा दे सकता है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास यही तो तुलसीदास ने लिखा है वही है जो पूर्ण अच्छा वैद्य होता है सबसे अच्छी दवा देगा उसको कुशल वैद्य नहीं कहा जाता है सबको जो स्वर्ण भस्म देने लग जाए 25-30 साल के युवा व्यक्ति को स्वर्ण भस्म दे दो पागल हो जाएगा वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा महंगी तो सबसे ज्यादा वही है लेकिन महंगी है इसलिए सबके लिए इसलिए जो सबको वेदांत सुनाने लग जाए सबको अद्वैत सिद्धि सुनाने लग जाए तुम ही साक्षात भ्रम हो कहने ला रहे कहां से हो? अभी वो शरीर अध्यास में बैठा हुआ है मैं मेरे के चक्कर में जकड़ा हुआ है अभी तुम उसको बोलोगे तुम ब्रह्म हो तो अपने ब्रह्म रूप को तो जानेगा नहीं उस शरीर को ही ब्रह्म मान बैठेगा हा? और कन्फ्यूज हो जाएगा सदगुरु वो प्रहलाद जी जानते हैं असुर बालकों को हमको आगे बढ़ाना है जिनका जन्म असुरों में हुआ है तामसी जिनका जीवन है नॉन जो खाते है ड्रिंक जो लेते हैं दिन भर असुरी चर्चा होती है अगर उनको प्रभु के रास्ते में लगाना है तो साधना कहाँ से प्रारंभ होगी नाम संकीर्तन से हाँ अभिप्राय सबके लिए भरोसा है कितना भी पापी व्यक्ति हो कितना भी असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो नाम ऐसा साधन है जो नाम व्यक्ति को उठा करके नामी तक ले जा सकता है प्रहलाद जी का ऐसा सुंदर वक्तव्य था असुर बालकों के सामने असुर बालक तैयार हो गए किसी ने मृदंग उठाई किसी ने करताल उठाई किसी ने मजीरा उठाया अब महाराज संडा मर्ग तो बाहर गए हुए अवकाश का दिन था कुछ कार्य के लिए गए हुए थे अब जहाँ महाराज संकीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में यहाँ ही सब लोग प्रेम से संकीर्त गाने लग जाए तो बाहर तक सुनाई देगा बाहर तक भले कम जाए क्योंकि तो एयर कंडीशन हाल है तो शायद साउंड प्रूफ भी होगा लेकिन वहां तो साउंड प्रूफ नहीं था जहाँ संकीर्तन हुआ बाहर तक आवाज जाने लग गई हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम राम राम हरे जहाँ संकेत संडा मर्क लौट के आ रहे थे दूर से ध्वनि सुनाई दी मृदंग बज रही करताल बज रही है मंजीरा बज रहा है महाराज विलक्षण जो उपनिषद मंत्र है हरे हरे कृष्ण जो है ना औपनिषद मंत्र है। कल संतरणोपनिषद का मंत्र है इसकी अनुपूर्वी चेतन महाप्रभु ने बदल दिया है उपनिषद में हरे राम से प्रारंभ है क्यों वैदिक मंत्र को अगर सबको देना है किसी को भी देना है तो तो उन्होंने मर्यादा के भी रक्षा की और सबको दे भी दिया अन्यवी बदल दिया तो पौराणिक हो गया वैदिक नहीं रहा इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण से प्रारंभ हुआ उपनिषद में हरे राम से प्रारंभ कलि उपनिषद का मंत्र है वैदिक मंत्र है ऐसा विलक्षण महाराज संकीर्तन हुआ चंडा मर्क ने दूर से सुना और सुनने के बाद वो बीच से ही भाग गए विद्यालय आए ही नहीं क्यों क्यों भागे अभी तक तो एक प्रहलाद से सब परेशान थे अब तो प्रहलाद ने सारे बच्चों को प्रहलाद बना दिया सारे लोग संकीर्तन कर रहे एक प्रहलाद विष्णु का गुणगान करता था तो हिरण इतना नाराज था अब शंडा मर्ग सोचते हैं, अब हमारा क्या होगा एक प्रहलाद के पीछे तो इतनी डांट पड़ी थी सारे बच्चे कीर्तन कर रहे चंडा मर्ग विद्यालय गए नहीं बीच से लौट गए हाँ के पास जाते हैं महाराज हमारे बस का काम नहीं आपका बल इतना विलक्षण है और स्वयं तो बदला ही नहीं बाकी बच्चों को अपनी तरफ और बदल दिया सारे असुर के बच्चे विष्णु भगवान का कीर्तन कर रहे हमारे बस का काम है आप जानो आपका बच्चा जाने हम इसलिए पहले आ गए कि फिर आप हम को डांटोगे दोस्तों सारा हमारे ऊपर आएगा हिरण कशपू के इतना क्रोध हाथ में तलवार लेकर के निश्चय कर लिया कि आज उसको मार के ही लौटूंगा बहुत देख लिया बहुत सहन कर लिया हाथ में तलवार लेके हिरण कशपू महल से निकलता है विद्यालय जा रहा है सुखदेव जी कहते हैं राजन इस समय हिरण कशपू का शरीर रहा है? क्रोध के कारण हाँ भय के कारण क्रोध के इतना क्रोध है आँखें लाल लाल है होठ फड़फड़ा रहे हैं शरीर का पा है क्रोध के कारण जाता है प्रहलाद ने देखा पिताजी आ रहे क्या विलक्षण समन्वय था क्यों निज प्रभु में देख जगत तो कही सन करें विरोध हिरण कश्यपू को जैसे आता हुआ देखा पिताजी आ रहे हैं प्रहलाद जी ने साष्टांग चरणों में लेट के प्रणाम किया उनको तो मन में कोई विरोध नहीं पिता के प्रति दुष्टों के प्रति अशुरों के प्रति हिरण कश्यू को और क्रोधाया तो नम्रता का विनम्रता का अभिनय करता है नाटक करता है मेरे विरोध में सारा काम कर रहा है और बच्चों को भी मेरे विरोध में खड़ा कर दिया और साष्टांग डवत करके विनम्रता का नाटक कर रहा है बता तेरे पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही तेरे को मालूम है मेरे भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तो वृक्षों से फल गिरने लग जाते समुद्र रत्न निकाल के फेंकने लग जाता है देवता लोग काफने लग जाते हैं सूर्य चंद्र की हाँ, रोशनी धीमी पड़ने लग जाती तेरे को मालूम है मेरा प्रभाव और बात सच इतना प्रभाव था हिरण का और उस व्यक्ति के सामने तो पांच वर्ष का बल कौन सी शक्ति तेरे पीछे काम कर रही है जो तो मेरा विरोध कर रहा है और स्वयं नहीं कर रहा सारे बच्चों से करवा रहा है सारे बच्चों को भड़का दिया मेरे विरोधी के प्रति विष्णु का संकीर्तन कर रहे हैं पवन शक्ति तेरे पीछे खड़ी महाराज इतना जोर से डांटा आज का व्यक्ति होता तो घबरा ही जाता हिरण कशपू जैसा व्यक्ति डांट रहा है त्रिलोकी का जो स्वामी है लेकिन धन्य है प्रहलाद क्यों नहीं डरे क्यों नहीं घबड़ाए क्योंकि उनको हिरण के अंदर भी अपने ठाकुर का दर्शन हो रहा है हाँ ये तो ठाकुर की लीला है कभी प्रेम की लीला करते हैं कभी डांटने की लीला करते हैं ये उनका राष्ट्र यही ज्ञानी भक्त प्रहलाद है इतना सुंदर जवाब दिया हाथ जोड़ कर के प्रहलाद ने सुखदेव जी कहते हैं आ, बड़ा सुंदर जवाब न केवल में भगवत राज सबई बलम बलिनाम क्या परेता परे वरे में स्थिर ब्रह्मा दयो नवशम प्रणीता पिताजी न केवलम में आप मेरे को कह रहे हैं कि किसके शक्ति से तो उतना निर्भीक है वो शक्ति केवल मेरे अंदर नहीं है वही शक्ति सबके अंदर है और सबके अंदर नहीं पिताजी वही मेरे नारायण की शक्ति आपके भी अंदर है न केवल भी है और यहाँ पर पिता शब्द का प्रयोग नहीं किया राजन आ, क्यों इस समय प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उनके पिताजी उपस्थित है दंड देने के लिए उपस्थित है राजन केवल मेरे अंदर नहीं आपके अंदर भी उसी नारायण की शक्ति जो नारायण सारी संसार को शक्ति दे रहा है जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि हो जाती है एक थोड़े संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन होता है और भ्रकुटी टेढ़ी होते ही सृष्टि का संघार हो जाता है वही मेरा नारायण है वही मेरा विष्णु है जो सृष्टि का आ, करता है जो सृष्टि का पालन करता है जो सृष्टि का संघार करता है वो तीन काम के लिए तीन नाम रख लेता है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वास्तव में एक ही नारायण है उसी की शक्ति मेरे अंदर है उसी की शक्ति तुम्हारे अंदर है और इतना ही नहीं सारी दुनिया में कहीं भी जो शक्ति विद्यमान है वो मेरे नारायण की ही। अगर ये अनुभव हो जाए आप कल्पना करो उस महापुरुष का जीवन कितना निश्चिंत होगा पूज रोटी राम बाबा बड़े विरक्त महापुरुष हुए हैं घर के बाद पहली बार मैं जिनके पास तीन वर्ष तक रहा जिन्होंने मेरे को वृंदावन भेजा पूज्य स्वामी अखण्डन सेवा में वो रात में प्राय पैदल ही चलते थे जीवन भर उन्होंने वाहन का प्रयोग नहीं किया आश्रम नहीं बनाया पैसे का स्पर्श नहीं किया ऐसे विलक्षण सिद्ध महापुरुष थे बोले बार चंबल घाटी से कहीं निकल रहे थे और उधर पुलिस चेकिंग कर रही थी तो पुलिस वालों ने रोक लिया स्वाभाविक मोटे तगड़े बहुत थे हनुमान जी जैसा शरीर था पहलवान शरीर था पुलिस वालों ने रोक लिया पुलिस वालों ने सोचा ये बाबा का बेश बना के कोई डाकू जा रहा है हा? पकड़ लिया रोक लिया रोक बोले बताओ कौन हो तुम शाम सुंगो मोहर सिंघो कौन हो चंबल में बहुत डाकू रहे महाराज आज थोड़ा कम हो गए है मेरे से किसी ने पूछा की भाई चंबल में डाकू क्यों कम हो गए मैंने कहा उनको एयर कंडीशन रहने को मिल गया दिल्ली में तो चंबल में क्यों रहे अब आगे व्याख्या नहीं करूंगा <laughs> तो अब चंबल में इसलिए कम हो गए तब तो तो वो बोले बाबा को रोक लिया बाबा को धमकाया नाम बताओ नहीं तो दस साल के लिए जेल में भेज दूंगा कौन हो तुम तो? मोटा तगड़ा शरीर बाबा बोले दस साल नहीं बीस साल के लिए भेज दो अभी मांग के खाता हूं फिर बिना मांगे मिलेगा भोजन तो दोगे ना जेल में भी रखोगे तो भोजन दोगे अभी मैं मांग के खाता हूँ फिर बिना मांगे मिलेगा मेरा कोई काम तो है नहीं बीस साल के लिए भेज दो वो समझ गया जो एसपी था वो समझ गया वास्तव में कोई महात्मा है उन्होंने अपना नंबर लिख के दिया नाम लिख के दिया बोले आगे भी पुलिस चेकिंग है वहां ये दिखा देना नहीं तो वहां भी आपको दो चार घंटा रोकेंगे रोटी राम बाबा बोले बोले दयालु दयालु उनका तकिया कलाम था बोले दयालु हम आधा किलोमीटर तक गए फिर उनकी पर्ची वर्ची फाड़ के फेंक दी जो एसपी साहब ने दिया था हमने कहा क्यों महाराज अरे बोले हमारे राम जी ने इस एसपी से छुड़ाया वही राम जी आगे के एसपी से छुड़ा देंगे पर्ची क्या करेगी हमारे तो राम जी सब जगह काम करते हैं और कौन काम करेगा ऐसे विरक्त महा सर्वत्र ठाकुर का दर्शन होता है आ? उनके लिए क्या चिंता है किसकी जरूरत है किसके सहयोग की जो उनके सामने शेर आके खड़ा हो गया शेर बोले सौ मीटर की दूरी पर था ढाई बजे वो चंबल के किनारे बैठे थे वो ढाई बजे उठ जाते थे नौ बजे सो जाते थे बोले हम तो बैठे थे उधर शेर पानी पीने के लिए आया और बोले वो सौ मीटर के दूरी पे था चांदनी रात थी दिख रहा था वो हमको देखने लग गया हम उसको देखने लग गए दोनों एक दूसरे को दिख रहे बोले हमने उससे कह दिया अगर तेरे को भगवान का आदेश हो गया है तो आ जाओ माल पानी काफी है शरीर मोटा था ना बोले दूसरे शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी एक में ही काम हो जाएगा आ जाओ बोले दयालु फिर आया नहीं हो हमको देखता रहा हम उसको देखते रहे फिर वो चला गया ऐसे ऐसे महात्माओं का साथ जब रखोगे तो पता लगेगा ईश्वर दृष्टि क्या होती है ब्रह्म दृष्टि क्या होती है एक बार तो मैंने देखा ऐसे वो तख्त पे बैठे थे हम लोग शाम को जाते थे उनको साष्टांग प्रणाम करके फिर सोने जाते थे मैं गया प्रणाम करने के लिए तो मेरे से बोले वहीं दूर से प्रणाम कर लो तो मैंने सोचा कोई गलती हो गई मेरी अवस्था 16 साल की थी उस समय मैं सोचा कोई गलती हो गई पास चरण स्पर्श नहीं करने बोले वहीं से कर लो प्रणाम हम लोग साष्टांग प्रणाम करते तो मैं थोड़ा संकुचित हुआ घबराया तो समझ गया कि ये डर गया हमारे कहने से बोले नहीं नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई और तखत के नीचे वो बैठा हुआ है तब तो मैं तखत के नीचे देखा कौन बैठा है काला सर बैठा था और तख ऊपर बाबा बैठे नीचे काला सर बैठा था बोले वो बैठा है इसलिए मैंने कहा वहां से प्रणाम कर लो और तुम जाओ तुम चले जाओगे फिर ये भी चला जाएगा ऐसे महापुरुष थे अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्पन्निध वैर पतंजलि का सूत्र योग सूत्र वास्तविक जिसके जीवन में अहिंसा विद्यमान है उसकी सन्निधि में हिंसा वृत्ति का त्याग हो जाता है महाराज ये पहला चीज कहते हैं राजन केवल हमारे और आपके अंदर ही नहीं जितनी शक्तियाँ सारे संसार में विद्यमान है उन शक्तियों के रूप में केवल मेरा तो कितना जीवन, कितना जीवन जीवन निर्भिक एक दृश्य वो है कि हेरन है कि क्रोध के कारण भय के कारण ये बालक लगता है मेरा काल बनेगा और प्रहलाद जी का शांत चित्त जो संकीर्तन करके अभी अभी पिताजी को देख के थोड़ा रोकें प्रणाम किए हैं हिरण कश फिर भी कांप रहा है डांट रहा है प्रहलाद जी के मन में थोड़ा हिरण कशपू के प्रति भी करुणा का उदय होता है और जानते प्रस्ताव रखते हैं जहिया भाव में भावम तमाम पिताजी एक निवेदन करूं अगर आप स्वीकार करें देखो एक संत का हित एक साधु का हृदय पिताजी इस समय आप बहुत अशांत लग रहे हैं। बहुत तकलीफ में लग रहे हैं मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए एक बार मेरे कहने से तलवार रख दीजिए और करताल उठा लीजिए। हमारे साथ संकीर्तन में शामिल हो जाइए आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा और जैसे मैं आनंद में हूँ आप भी आनंद में हो जाएगी लिखा प्रहलाद जी ने कहा है यही आसुरम भाव में आम हा पिताजी ये असुरी भाव को छोड़ दीजिए हमारे साथ थोड़ी देर के लिए शामिल होके देख लीजिए एक बार क्या आनंद आपको आएगा नारायण के संकीर्तन में शामिल हो जाइए जानते हो हिरण कश तो हिरण कौश उछल पड़ा मूर्ख कहीं का नारायण का संकीर्तन और मैं जो मैं जिसने मेरे भाई का वध किया हिरण्यक्ष का जो मेरा दुश्मन है उसका संकीर्तन मैं करूंगा तू कुलंगार है तू कुल घाती है तू कुल विरोधी है तू उसका संकीर्तन कर मैं उसका संकीर्तन नहीं कर सकता हूं कहा है तेरा नारायण तो बोलता है तू नारायण की शक्ति से मेरा सामना कर रहा है कहा है तेरा नारायण अगर मिल जाए तो पहले मैं उसको मारूंगा बाद में तेरे को प्रहलाद जी फिर भी शांत है देखो परिस्थिति में पता लगता है सच्चाई आ, वैसे तो सब बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जी वो ब्रह्म ही वो ना पड़ा परिस्थिति जब आती है तब यह अनुभूति रहती है कि नहीं मैंने वचनामृत में पढ़ा था एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगा जो परमहस जी कहते हैं हाँ जो तोता होता है ना तोता उसको आप हाँ लोग सिखा देते हमेशा राम राम सीता राम राधे श्याम बोलता है लेकिन जब बिल्ली पिंजरे के पास आती है तब टे टे टे टे हाँ तो वो रटा हुआ था उसकी स्थिति नहीं थी और जो नाम जप में कोई रुचि नहीं थी अनुभूति नहीं थी तो हमारी साधना कहीं तोते जैसी तो नहीं है जब सब कुछ अच्छा है तो सीताराम सीताराम सीताराम और परिस्थिति खराब हो गई तो ते हाँ भगवान आपने क्या कर दिया भगवान आपने क्या कर दिया ये ये साधना सच्ची साधना नहीं है प्रहलाद जी की साधना सच्ची साधना है परिस्थिति के सामने भी हिरण कश कहता कहा है तेरा नारायण पहले उसको मारूंगा फिर तेरे को मारूंगा प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप पूछते हैं कहाँ है मैं आपसे पूछता हूं कहा नहीं है प्रति प्रश्न कर दिया हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ नहीं है जहां आप कहें मैं वहां से निकाल सकता हूँ क्या विश्वास था प्रहलाद का आप कहते कहा है आपको कहीं नहीं मिल रहे मेरे को सब जगह दिखाई दे रहे आप जहाँ कहें मैं वहां से निकाल दू बोले अच्छा अच्छा तो कहाँ कहाँ है बोले मेरे अंदर बोले ठीक है तेरे अंदर हो सकते हैं तो उनका भक्त है फिर प्रहलाद जी ने कहा आपके अंदर बोले नहीं मेरे अंदर नहीं हो सकते मेरा उनका कोई लेना देना नहीं इतनी दुश्मनी मेरे अंदर नहीं हो सकते माना ही नहीं परराजन का अच्छा कोई बात नहीं आपके तलवार में भी है तलवार में मेरी तलवार में नहीं आ सकते अच्छा ठीक है पिताजी इस खंभे में भी है इस खंभे के अंदर तेरा नारायण विष्णु वैकुंठ में, में मेरे को नहीं मिला वो खंभे के अंदर छिपा हुआ है क्या बोले खंभे के अंदर छिपे हुए नहीं है खंभे के अंदर भी है वैकुंठ में भी है आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है खंभे में भी है हिरण कष्ट कहता है जिसके मौत आ जाती है ना, वो तेरे जैसी उल्टी सीधी बातें करता है जैसे तू बोल रहा है ना, ये मौत का संकेत है जब व्यक्ति पागल के जैसे बोलने लग जाए ना संपात हो जाता पगला जाता आदमी कुछ भी बोलता है हा? तेरी मौत सामने आ गई है प्रहलाद जी विनम्रता के साथ बोलते है पिताजी मौत तो मेरे को भी दिखाई दे रही है खड़ी तो है लेकिन किसके लिए आई है ये अभी पता नहीं लग रहा है खड़ी तो है क्यों आई है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आप कहते हो मेरे लिए आई हो सकता है अगर ये शरीर का अपराध पूरा हो गया है तो जाएगा लेकिन खड़ी है मौत किसके लिए आई मालूम नहीं अच्छा बताता है तेरा नारायण थम्भे में है बोले हाँ है हिरण के मन में फिर एक आशा जागृत होती है ये बच्चे को किसी ने कर दिया इसका नारायण सब जगह मैं बच्चे को क्यों मारूं? इतना मेधावी बच्चा है मेरा इतना है, अच्छा बच्चा है तलवार उसने दाहिने हाथ हाथ से बाएं हाथ में ले ली दाहिने हाथ से का बनाया वो सोचा इसके खम्भे को तोड़ के बता दूंगा कि खंभे के अंदर इसका विष्णु भगवान नहीं है इसका विश्वास खत्म हो जाएगा फिर मेरी तरह आ जायेगा खम्भे को तोड़ कर प्रयास यही था वो नहीं जानता था की नारायण इसमें है प्रकट हो जाएंगे दाई ने हाथ से ओ मूका मारा जोर से धड़ाम से खंबा टूटा और महाराज बड़ा भयंकर शब्द होता है इतना भयंकर शब्द हिरणकश को सोचता है शब्द खंबे के टूटने से तो इतना नहीं हो सकता इतना भयंकर शब्द कहां से हुआ ओ भयंकर शब्द हुआ आकाश में बादल इधर उधर घूमने लग गए महाराज बिजली चमकने लग गई लहरें उठने लग गई समुद्र में ऊंची नीची आज भी लगता इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंद्र भगवान को आ सुबह से हो रहा है अच्छा अब महाराज इतना भयंकर वातावरण हो गया खंभे के अंदर से सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम व्याप्तिम चूते सुखिले सुचात्मना अपने भक्त प्रहलाद के बात को सच करने के लिए थे तो सब जगह और प्रहलाद के अंदर से भी प्रकट हो सकते थे हिरण कष्टों के अंदर से भी प्रकट हो सकते थे लेकिन अगर प्रहलाद जी ने कह दिया है कि खम्भे में भी है तो खंभे के अंदर से ही प्रकट होंगे कौन ऐसा ठाकुर होगा जो अपने भक्त की बात का इतना ध्यान रखे एक एक शब्द का जो ध्यान रखे और वही लिखा है सत्यम विधा तुम निज वृत्त भाषितम निज वृत्त भाषितम सत्यम विधा अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए खंभे को तोड़ करके जिनका सिर सिंह का है और धड़ मनुष्य का है ऐसा भयंकर स्वरूप धारण किए हुए नृसिंग भगवान प्रकट हो गए बोली नृसिंग भगवान की नृसिंग भगवान की नृसंग भगवान की नृसंग भगवान जैसे प्रकट हुए हिरण कष्ट देख रहा है वो भी घबराए नहीं बड़ा भयंकर योद्धा था हिरण कष्ट ने कहा प्रहलाद ये कौन है विष्णु को तो मैंने देखा है विष्णु तो नहीं है प्रहलाद जी ने कहा विष्णु नहीं है लेकिन विष्णु भी है विष्णु अनेक रूपों में मेरे नारायण कोई भी रूप बना सकते हैं ये भी विष्णु है आए विष्णु ही ये रूप बना के आए हैं क्यों आए हैं तो वही बताएंगे आपको ऐसा रूप क्यों बनाया उन्होंने आपने ही कुछ ऐसी लीला की होगी या उन्होंने की होगी इसलिए आए अच्छा यही विष्णु है हाँ बोले यही विष्णु है बोले ठीक है तेरे को तो बाद में देखूंगा पहले विष्णु को मारूंगा ये मेरे भाई का हंता इसने मेरे भाई को मारा है उभंकर युद्ध प्रारंभ हुआ ह विष्णु भगवान में माने नृसिंह भगवान में और हिरण कशपू में गदा से गदा टकराने लग गई चिनगारी उठने लग गई आसमान में देवता लोग छिपे छिपे युद्ध दिख रहे छिपे छिपे क्यों दुख रखे भागवत में लिखा है घनक छदाह बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं क्यों देवताओं को अभी भी भरोसा नहीं है कि जीतेगा कौन तो जानते अगर हिरणकशपू जीत गया और इसने देख लिया कि हम लोग भी युद्ध देखने आए थे तो बाद में बहुत मारेगा हमको अच्छा युद्ध देखने आए थे इसलिए छिप के देख रहे हैं बादलों के पीछे देवता लोगों की कोई बहुत बड़ी महिमा शास्त्र में नहीं है आ? घन अच्छा था भगवान पे भरोसा नहीं है बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं रामचरित में भी वर्णन आता है वो बड़े मैं प्राय बोलता हूँ बड़े विनोद की बात जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ वहां चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं उत रावण इत राम दुहाई जयत जयत जय परी लड़ाई बोले रावण के तरफ रावण की जय हो जय हो राक्षस लोग बोल रहे राम जी के सेना में बानर लोग बोल रहे है राम की जय हो राम की जय हो और युद्ध प्रारंभ हुआ आकाश में देवता भी बोल रहे है जय हो जय हो जय हो नाम किसी का नहीं ले रहे <laughs> नाम किसी का नहीं ले रहे किसी ने देवताओं से पूछा तुम लोग किसकी तरफ से जयकारा बोल रहे हो बोले वो हम युद्ध के बाद बताएंगे <laughs> अभी नहीं बताएंगे तो भागवत में भी वही लिखा है रामायण में भी वही लिखा है घन छदाहवाह और देवता लोग खड़े हैं बादलों के पीछे देख रहे हैं <laughs> भगवान नृसिंह और हिरण कशपू का भयंकर युद्ध हो रहा है गदा से गदा टकराने लग गई अब नृसिंह भगवान ने एक झपट्टा मारा हिरण कशपू की गदा छीन के फेंक दी मल्ल युद्ध होने लग गया कुश्ती मल्ल युद्ध जानते हो ना कुश्ती कुश्ती होने लग गई नृसिंह भगवान में हिरण कशपू में बड़ी शक्ति थी हिरण कशपू में आखिर तो भगवान का सेवा किए जय विजय बहुत शक्ति थी भयंकर मल्ल युद्ध होने लग गया देवताओं की तरफ जब नृसिह भगवान ने देखा तो थोड़ा उनको विनोद सूझा इनकी सच्चाई तो जरा देखें कितना विश्वास है मेरे प्रति हिरण कशपू को पकड़ करके जान बुझ के छोड़ दिया जैसे हिरण कशपू छूटा तो देवता लोग सोचे कि हिरणकशपू ने छोड़ा लिया भगवान ने छोड़ा नहीं ये छोड़ा लिया और हिरण कशपू अगर नरसिंह भगवान से भी छोड़ा लिया अपने को तो हमको बहुत मारेगा भागे बादल के पीछे से भी भाग गए एक दूसरे को बोले भागो भागो भागो अपने छूट गया हम को मारेगा नृसिंह भगवान को बड़ी हंसी आई मुस्कराने लग गए और मुस्कराने के बाद दूसरी तरफ जब देखा पांच वर्ष का बालक प्रहलाद खड़ा है प्रहलाद को देखने के बाद फिर उनको आवेश आ गया क्यों भक्त के साथ कोई अपराध करे भगवान को सहन नहीं होता है पांच वर्ष के बालक को देखा अकारण इसको इतना कष्ट दिया गया है नृसिंह भगवान को बड़ा रोष आ जाता है भयंकर रोश आया अट्टहाश किया अट्टहाश माने बहुत जोर से हंसे। सुखदेव जी ऐसा वर्णन करते हैं जैसे देख के वर्णन कर रहे हो इतना जोर से हंसे नृसिंह भगवान की दंतावली दिखाई देने लग गई और दांतों से इतनी तेज रोशनी निकली चमक निकली उस चमक ने हिरण कशपू की आंखों को बंद कर दिया वो चमक देख नहीं सका हिरण कशपू इतनी तेज चमक थी नृसिंह भगवान की दंतावली में दांतों में आंखें बंद हो गई नृसिंह भगवान ने जाके उसकी गर्दन पकड़ ली और पकड़ करके उसको ले गए राजमहल के दरवाजे पर राजमहल की दहली पर बैठ गए उसको गोद में लिटा लिया मूर्ख कहीं का याद कर ले तू अपने सारे बरदान तूने जो जो ब्रह्मा से वरदान मांगे थे अपने मौत को बचाने के लिए मौत से बचने के लिए याद कर ले तो अंदर है कि बाहर है महाराज ना अंदर न बाहर दिल्ली पर बैठा हूं दरवाजे की दिल्ली पर तो ऊपर है या नीचे है न जमीन पर हो ना आसमान में महाराज आपने तो अपनी गोद में लिटा के रखा है तूने मांगा था ना मैं मनुष्य से मरू ना पशु से मरू मैं मनुष्य हूं या पशु क्या कहे न मनुष्य है न पशु आधे सिंह है आधे मनुष्य न आप मनुष्य है न पशु है तूने एक वरदान और मांगा था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बनाए हुए किसी व्यक्ति या जीव जंतु से नहीं मरू तूने ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कभी जीव जंतु देखा है जैसा मैं हूं बोले मैंने तो पहली बार ही देखा ऐसा साचा ही कभी नहीं बना ये पहली बार देखा आधा मनुष्य आधा नृसिंग तूने एक वरदान और मांगा था क्या बुद्धि थी हिरण की न जड़ से मरू न चेतन से मरू मरु हाँ। ये भी वरदान मांगा था ना जड़ से मरू चेतन में हथिया जड़ में हथियार आ जाएंगे चेतन में व्यक्ति आ जाएगा ना जड़ से मरू न चेतन से मरू नृसिंह भगवान ने क्या बुद्धि लगाई थी बोले देख नाखूनों से तेरे को मारूंगा मैं नाखून जो मेरे बड़े बड़े नाखून है ना इन्हीं से मारूंगा अब तू बता कि नाखून जड़ है कि चेतन हाँ, बड़ा विलक्षण प्रश्न कर दिया नाखून को जड़ नहीं कह सकता क्योंकि बढ़ते रहते और नाखून को चेतन नहीं कह सकता क्योंकि काटने में दर्द नहीं होता जो बढ़ जाते उनको काट दो कोई दर्द चेतन को काटो के दर्द होगा आ? तो नाखून को ना जड़ कह सकते हो न चेतन कह सकते हो अनिर्वचनी हो गया आ? जैसे उन्होंने कहा ना ये जड़ है ना चेतन है ओंकार किया जोर से और विदीर्ण कर दिया हिरण कशू का पेट और उठा करके नीचे पटक दिया बोले नृसिंग भगवान की नृसिंग भगवान की नृसिंग भगवान की उसको महाराज नीचे पटक दिया उसकी आतों को निकाल करके गले में माला पहन ली क्या विभत्स स्वरूप था नृसिं भगवान की आंतों को निकाल के गले में माला पहन ली जीव गोस्वामी जी महाराज जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार हैं बड़ा सुंदर भाव कहते वो कहते हैं दुष्ट था उद्धार कर दिया ठीक है नीचे फेंक दिया ठीक है आतों की माला क्यों पहन लिया नृसिह भगवान विचार करते हैं किसी भी भाव से सही इसके हृदय में दो ही लोग रहते थे या तो मेरा चिंतन होता था या प्रहलाद का चिंतन होता था जिसके हृदय में भक्त और भगवान दोनों निवास करते हैं उसकी आते भी पवित्र हो जाती हैं इसलिए मैंने आतों की माला पहन लिया भक्त और भगवान दोनों तो भले वो दुश्मनी से चिंतन होता था द्वेष से होता था पूज्य स्वामी जी ने पहले दिन कहा था न भगवान का चिंतन कैसे भी करो प्रेम से करो तुम तो भी कल्याण और दुश्मनी से करो तो भी कल्याण दुश्मनी से था लेकिन दो ही का चिंतन था हिरण कशपू के जीवन में या तो विष्णु भगवान का या प्रहलाद का जिसके हृदय में भक्त और भगवान दोनों विद्यमान है उनकी आंतों की माला पहन करके नृसिंह भगवान जाते हैं कहा हिरण कश्यपू के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं क्यों आगे उनको प्रहलाद को बैठाना है ये सिंहासन अशुद्ध हो चुका है पहले भगवान बैठ करके उसको शुद्ध करेंगे बाद में प्रहलाद का राज्याभिषेक करेंगे तो भगवान अब सिंहासन पर बैठे हैं बड़े बड़े देवता आते हैं उनकी स्तुति करते हैं अब वो क्या क्या स्तुति करेंगे वो हम लोग आगे के दो दिनों में चर्चा करेंगे आज का समय पूरा हो रहा, थोड़ा आगे ही निकल गया हम भगवान आए थे तो बीच में नहीं रोक सकते थे आ? तो बोले नृसि भगवान की